पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र तीस संगति ईश्वर प्रणिधान से जिन अंतरायों का अभाव बदलाया है उन चित्त को विक्षिप्त करके एकाग्रता को हटाने वाले योग के विघ्नों का स्वरूप अगले सूत्र में निर्देश करते हैं व्याधि व्याधिध्यान संशय प्रमादाल विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकवानस्थित चित्तविक्षेपास्ते व्यान संशय प्रमाद आलस्य अविति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक्थित्व ये चित्त के नौ विक्षेप योग के विघ्न हैं व्याख्या व्याधि धातु रस और करण को विषमता से उत्पन्न हुए ज्वराधिक व्याधि कहलाते हैं वात पित्त कफ इन तीनों का नाम दोष है रस रक्त मांस मेद अस्थि बज्जा शुक्र ये सात धातु हैं इनकी इयत्ता अंदाज को त्याग कर न्यूनाधिक हो जाना धातु की विषमता अथवा दोष प्रकोप कहा जाता है भुक्त पीत खाए पिए अन्न जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है खाए पिए अन्न जल का सम्यक रूप से ठीक ठीक न पचना रस की विषमता है करण नेत्रादि इंद्रियों का नाम है कम देखना कम सुनना आदि करण की विषमता है स्त्यान चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की योग साधन के अनुष्ठान की सामर्थ्य न होना संशय मैं योग साधन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं इन दो कोटियों का विषय करने वाला ज्ञान है प्रमाद समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना आलस्य चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना शरीर का भारीपन कफ आदि के प्रकोप से और चित्त का भारीपन तमोगुण की अधिकता से होता है अविरति विषयों में तृष्णा बनी रहना अर्थात विषयेंद्रिय संयोग से, से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव भ्रांति दर्शन मिथ्या ज्ञान योग के साधनों तथा तो उनके फल को मिथ्या जानना अलब्ध भूमिकत्व किसी प्रतिबंधक वश समाधि भूमि को न पाना अर्थात समाधि में न पहुंचना, अनवस्थित्व समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना अर्थात ध्येय का साक्षात करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना उपरयुक्त नौ विघ्न एकाग्रता से हटाने वाले हैं और चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं उनके अभाव में नहीं होते इस कारण चित्त के विक्षेप योग के मल योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं